ब्रह्म ज्ञान से ही मुख्य है दो विभाग क्या गया है सर्वे थे पुण्य लोका भवंती ब्रह्म अमृतत्व मेटी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्म सहकारी कारण ब्रह्म ज्ञान का मुख्य के लिए नहीं उत्पत्ति के लिए तो कर्म कारण है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म कारण और सहकारी कारण नहीं ज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं कर्म क्रिया कारक का फल भेद की निवृत्ति करके ही ब्रह्म ज्ञान होता है और दो विभाग क्या है जितने पुण्य कर्म करते हैं पुण्य लोग को प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म संस्थ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी और मोक्ष को प्राप्त करता है दो विभाग किया गया है यदि समुचया संभव केवलमे आत्मज्ञान कबल्य साधन मेरी तादर्थन उपनिषद आरभ्यतेमित अशनिषदान उपसना समुचया संभवात् ज्ञान के साथ कर्म का समुचय संभव नहीं के है केवल ही आत्मज्ञान कवल्य साधन मुख्य का साधन इसलिए आत्मज्ञा आत्मज्ञान आत्म के लिए उपनिषद करते है यदि आरंभ करते हैं, हैं स्वल्पेर अंत तो अस्याम उपनिषदी उप निषदान उपासना तो तीन प्रकार उपनिषद ऐसी उपन, तीन प्रकार उपासना इस उपनिषद में कहते हैं क्यों कहते हैं इसे संकाय प्रश्न प्रश्न उपनिषति का प्रश्न चिन्ह तत्रह तेन अद्वैत अद्वैत विद्या ब्रह्म विद्या प्रकरण में अभ्युद साधनानि स्वर्ग आदि ब्रह्म लोकादि प्राप्ति तक इस्लोक में पशुपुत्र आदि फलजनक ऐसे उपासना करते हैं कैवल सन्नीकृष्ट फलाता ब्रह्म विषयाणी कुछ तो हो गए अभ्युदय साधना और कुछ है कैवल सन्निकृष्ट फला कवल संलम ये उपासनाम के सन्निकृष्ट अद्वेता ईसद विकृत ब्रह्म विषयानि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होने से तो मुख्य हो जाएगा उसे ईसद विकृत सोपातिक ब्रह्म विषयक उपासना है मनोमय प्राणसर इत्यादि इत्यादि उपासना वो ब्रह्म लोक प्राप्ति साधन है क्रम मुक्ति साधन है उपासना और अन्य उपासना है कर्म सम्बुला कर्मांग संबंधी कर्म के अंग में संबंधी उपासना है वह उपासना कर्म के समृद्धि कर्म समृद्धि ये साम उपासना नाम। कर्म में उनका फल, उपासना, का फल। ये कर्मांग उपासना कर्मांग में ही उपासना ठीक टीका में उक्त रीत्या उपनिषद आरम्भे सती त्रम अद्य विद्या पर तत्व तस्वीन सती उसका अर्थ उतरित उपनिषद आरम्भ सति अद्वैत ज्ञान की बिना मुख्य नहीं है इसलिए मुख्य का साधन ब्रह्म ज्ञान उसका विधान करने के लिए उपनिषद आरम्भ करना है तो इसमें उपासना के विषय भेद बताते हैं सय वायु दिशा वत्सम वेद न पुत्र रोदम रुदित इत्यादि अभ्युदय फला उपासना ने। वायु दिशा वत्स दिशा का वत्स पुत्र पुत्र वायु इसकी उपासना वायु को इसी उपासना करता है न पुत्र रोदम रोदित पुत्र रोदम पुत्र निमित्त रोदन नहीं करता है ये अभ्युदय फल इस लोक फल भी है आगे स्वर्ग आदि फल भी है इस लोक में पुत्र निमित्त रोदन नहीं करता है पुत्र के मृत्यु होने से रोदन करते लोग पुत्र को कष्ट होने पर ऐसे दुखी नहीं होता है पुत्र मृत्यु जनित को रोदा नहीं पड़ता है ऐसे उपासना करने वाले ये फल है उपासना अभिदम उत्कर्ष सुख विभिन्न प्रकार धन पशु पुत्र आदि फल श्लोक में पर लोग में स्वर्ग आदि फल आगे दुसवा कह गया कैवल सन्निकृष्ट फलानी कईवल्य सन्निकृष्ट फल तो क्रम मुक्ति फलत्व कवल से सन्न फल क्या है क्रम मुक्ति फलत्व क्रम मुक्ति फलम ये उपासना क्रम मुक्ति तो है अद्वैता ब्रह्म विषय अद्वैता निष्प्रपंच निर्विशेष है वो विकृतम ईसदिकृतम विकृत हो गया सगुण ब्रह्म ब्रह्म से थोड़ा निरूपाधिक्रह्माकृत सगुण ब्रह्म सह वर्तुण आगे तृतीयता कर्म फलगता अतिशय कर्म कर्म फलग अतिशय फल फल में कुछ आधिक के है फल में आधिक उदगृत आदि उपासना ये कर्म अनुष्ठान करते समय कर्मांग को आश्रय करके उपासना करते हैं, वो कर्म में समुद्धि उत्कर्ष फल होता है कर्म में समुद्धि फल है उत्कर्ष फल है कर्म समुद्धि फलानी वो कर्म के अंग में आश्रित उपासना है आत्मविद्या प्रकरण त्रिवृत उपासना उपन्यास हे ब्रह्म विद्या के प्रकरण में तीन प्रकार उपासना एक अभ्युदय साधन सगुण ब्रह्म उपासकृति फलक तृतीय हो गया कर्म समुद्धि फलक कर्मांग संबि तीनों उपासना कथन करने का अभिप्राय क्या है ब्रह्म विद्या का प्रकरण हेतु कहते हैं भाष्य में रहस्य सामान्यास्य सामान्या मनोवृत्ति सामान्या ये हेतु है रहस्य सामान्य मनोवृत्ति सामान्य रहस्य है रहस्य भव रहस्यम उपनिषद भी रहस्य है ये उपासना भी रहस्य है दोनों में रहस्य सामान्य सामान्यता है उपासना ज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति मनोवृत्ति है उपासना भी मनोवृत्ति है वो तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और उपासना में मनोवृत्ति सामान्य दो सामान्य सामता है रहस्य रहस्य रहस्य, सामान्य, दोनों दोनों है, है, है है ही उपनिषद उपनिषद के शब्द का अर्थ द्वारा उप निषदार वेदन जेय आत्मविद्यासने अशेषा सामने ब्रह्म विद्या के लिए ही उपनिषद रहस्य ब्रह्म विद्या है उपासना भी समान है ये प्रथम हेतु हो गया रहस्य सामान्या त्रव हेतुअर उद्भावे विभाजते ब्रह्म विद्या प्रकरण में त्रिविध उपासना कथन करने का दूसरा हेतु है मनोवृत्ति सामान्या यथा अद्वैत मात्रम मनोवृत्तिमात्र अन्यान्य उपासना ज्ञान दो प्रकार है एक नित्य है एक अनित्य है नित्य ज्ञान है मुख्य सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्म को ज्ञान रूपक कहा गया वह ब्रह्म ज्ञानात्मक ब्रह्म सारे प्रपंच का अविद्या का भी अधिष्ठान है वह अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का भाषक है आश्रय है जो भाषक है प्रकाशक है वो निवर्तक नहीं नाशक नहीं है दूसरा ज्ञान है अनित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान ही घट ज्ञान पट ज्ञान अनित्य ज्ञान है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतगण परिणाम होता है यद्यपि अंतकरण जड़ है जड़ होने से अंतकर्ण के परिणाम वृत्ति में जड़त्व प्रकाशकत्व जड़ तो तो प्रकाशक तो प्रकाश नहीं होना चाहिए फिर भी अंतकरण स्वच्छ होने से चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण करता है चैतन्य प्रतिबिंब को चिदाभाष कहते हैं चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि चैतन्य जैसे भान होती है अंतकर्ण है बुद्धि चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि विषय घटाकार वृत्ति होने पर घटाकार परिणाम हुआ अंतकरण का वही वृत्ति है वही अंतकरण रूप है इसलिए उसमें भी चैतन्य का प्रतिबाष रहता है चिदाभाष विश्व बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य अथवा वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति है चैतन्य की अभिव्यंजिका वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तो कहते वृत्तिध बोध बोध हे धा वृत्ति इसको ज्ञान बोध है चैतन्य चैतन्य विशिष्ट वृत्ति कहती घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहा जाता है जो चैतन्य सर्वव्यापक है उसका संबंध है अधिष्ठान है और वृत्ति का प्रकाशक है और वृत्ति में आरूढ़ आरूढ़ है उसका प्रतिम्ब दिखने से जैसे जाले में चंद्र आकाश दिखते हैं वृत्ति में चैतन्य रहता है प्रतिबंबित तो होने से चिदाभास चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि को बुद, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को हसाते हैं, हैं बुद्धि को विशेषण करेंगे तो वृत्ति आलो चैतन्य कहेंगे चैतन्य को विशेषण करें बुद्धि को विशेष करते हैं तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसको बुद्धि को विशेषण करके चैतन्य को विशेष करने के बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य बुद्धि चैतन्य ऐसा भी कहा जाता है दोनों एक ही, बुद्धि हो और सुन चैतन्य अभिव्यक्त हो ता प्रतिबिंबित हो वही ज्ञान है गौण ज्ञान घट ज्ञान हो पट ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान ही वही है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जो अविध्या का निवर्तक है वह ज्ञान अनित है ब्रह्म ज्ञान अनित ब्रह्म ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है वो अविद्या का कार्य है अविद्या का कार्य करने है वह निवर्तक होता है कार्य भी कारण का निवर्तक होता है इसमें दृष्टान्त देते कदली वृक्ष में फल आता है फल आने पर कारण वृक्ष का नाशक वृक्ष नष्ट हो जाता है तो कार्य भी कारण का नाश होता है वांस कार्य उठाकर आदि में काष्ट लगाकर कर वांस को काटते हैं लोहा को जिससे लोहे के द्वारा काटते हैं लोहा का कार्य तो कार्य भी कारण का नाशक है और वृत्ति आर चैतन्य ही और विद्या का निवर्तक है शुद्ध ब्रह्म नहीं हाँ, शुद्ध ब्रह्म उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति उसको ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान कहते ब्रह्माकार वृत्ति है उसमें चैतन्य संबंध से ही अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति होने से अविद्या की निवृति होती घटपट आदि वस्तु को प्रकाश करने के लिए हिदाभास की आवश्यकता है घट जड़ होने के कारण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्व घट में है वो है ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो होने से ब्रह्म विषय का आवरण अज्ञान की तनिवृत्ति तो होती है किन्तु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय वत्तम ब्रह्म में नहीं ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से इसलिए ब्रह्म में फल फलव्याप्ति नहीं है अज्ञान निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति अभिप्रेता है वो ब्रह्माकार वृत्ति को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उपासना भी मन के द्वारा चिंतन करना परिणाम परिणाम परिणाम का है, का है नहीं। नहीं है उपन पद वेदने तथा अन्यानी उपासना मनोवृत्ति सामने ठीक आत्मज्ञान से उपासना च यथोत्तम सामान्य विशेष न सकते है ब्रह्म ज्ञान उपासना में यदि ये समानता है दोनों का फल भी समान होना चाहिए फल से विशेष नहीं होना चाहिए ये समानते तो हुए पूर्वपक्षी शंका करता है कस्तरी अद्वैत ज्ञान से उपासना च विशेष यदि दोनों में समानता है रहस्य सामान्य है मनोवृत्ति सामान्य है तो फिर दोनों में क्या विशेष है प्रश्न है विशेषम दर्शन उत्तर माह फल विशेष दिखाते हुए उत्तर कहते है समान है फल समान नहीं, फल में विशेष है उच्चते स्वाभाविक से अपना अभिक्रिय अभ्यारोपित कर्दिकारक क्रियाफल निवर्तकम् सेवर्तकं अद्यत अद्यतक विज्ञान का निवर्तक अद्यतिविज्ञानम् विज्ञान भेद विज्ञान कस्य भेद कर्क क्रियाफल कर् आदिकारकर्ता यजमान देवता संप्रदृता आहवनीय ज्योति अग्नि अधिकरण ये सब कर्तादि कारक क्रिया यागा क्रिया और फल स्वर्ग आदि का भेद भेद विज्ञान। विज्ञान ये का निवर्तक है अद्वित विज्ञान और भेद ज्ञान के है अध्यारोपित है आरोपित है भेद विज्ञान वास्तव नहीं है यदि वास्तव हो ज्ञान उसका निवर्तक नहीं होगा वास्तव वस्तु का ज्ञान से वस्तु के ज्ञान हो गया तो वस्तु की निवृत्ति नहीं होती है हाँ यदि आरोपित है तो उसकी निवृत्ति होती है। जैसे रज्जु में सर्प आरोपित तो होने से रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है कर्तराधिकारक क्रियाफल भेद विज्ञान आरोपित तो है इसलिए अद्वैत ज्ञान से निवृत्त तो होता है आरोपित तो कहाँ है अख्रिय आत्मा आत्मा है निष्क्रिय निष्क्रिय आत्मा में आरोपित कवशे आरोप अनादिस्विक स्वभाव अभिद्या से अविद्या है तो अनादिमा का अभिद्यास ही है आरोपी फल भेद विज्ञान उसका का होता है अद्वैत विज्ञान में तत्र प्रथमं आत्मज्ञानस्य उपासनाभ्यो विशेषम आदर्शय फल से भेद दिखाने के लिए उपासनाओं से आत्मज्ञान का विशेष दिखाते स्वाभाविक स्वाभाविक प्रत्येगात्म क्रियाकारग विकले कूटस्थे स्वाभाविक शब्दित अविद्यातम अभ्यरोपित विज्ञानस्य ज्ञान स्वाभा प्रत्येगात्म अक्रिय क्रिया नहीं तो क्रियाकारकदे का नहीं क्रियाकार विभाग रहिते रही जो प्रत्येगात्मेंत कूटवत निर्विकारिस्टित कूटस्थ निष्क्रिया में आरोपित है क्या विज्ञान स्वभाव से होने वाला स्वभाव शब्द से क्या कहा जाती है अविद्या स्वभाव शब्दित अविद्या स्वभाव शब्द न उगता अविद्या अविद्यातम अविद्या से जो किया जाता है वह आरोपित होता है वास्तव नहीं अविद्यातम अध्यात कर्क विज्ञान तिष्ठान जानक आरोपित का निवर्तक होता है अधिष्ठान ज्ञान ज्ञान यथार्थ ज्ञान है हे अद्वित सत्यम ज्ञान अनुप ब्रह्म के यथार्थ यथार्थ में यथार्ञान निवर्तक यथ रज्ज्वादिष्ठान सर्पाद सरोप रूप से मिथ्याज्ञान से प्रकाशादि कारण प्रसूत रज्ज्वादिषान स्प निश्चय निवर्तकथ रज्ज्वादिजुमें शुक्ति में रजत रज्जु सर्प सर्पादी रजू में सर्पि में रजत आदि समारोह रूप मिथ्या ज्ञान ज्ञान का निवर्त होता है प्रकाश आदि कारण प्रसूत रज्जु का ज्ञान होने के लिए प्रकाश चक्ष आदि कारण से होता है रज्जु आदि अधिष्ठान स्वरूप निश्चय रज्जु आदि से सुक्ति आदि अधिष्ठान स्वरूप का निश्चय ही साक्षात्कार ही निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान वह ब्रह्मज्ञान ज्ञान अधिष्ठान ब्रह्म का स्वरूप साक्षात्कार कर्त आदि कारक फलभेद विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का, का निवर्तक है रज्वादिस्वरूप निश्चय प्रकाश निमित प्रकाश निमित्त निमित रज्वाद यथा सर्पाद्यापलक्षण ज्ञान से सर्पादिक आरोप रूप जो ज्ञान आरोप है आरो लक्षण स्वरूप से ब्रह्म ज्ञान उसका निवर्तक साक्षात्कार विशेष दर्शयतीशेष देखाया उपासना नाम से, से अभी उपासना, उपासना ज्ञान से, से खाते है उपासन तो विराम प्रकाशन मित्र विरा उपासन यथा तस्मिन् यथ शास्त्रित किचिदन उपाध्याय तस्चित वृत्ति सन्तालक्षण प्रत्यारतमें शास्त्र गया ऐसे उपासना आलंबन उपाध्याय कोई आलम्बन को लेकर के आलम्बन बाहर हो अंदर हो आलंबन को लेकर ले के समान संतान कर समान चित्रवृत्ति संतान प्रभाव योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है धारणा होने के बाद तत्र प्रत्येकान का ध्यानम तत्र आलंबन है बाहर अंदर किसी स्थान में प्रत्येकता ध्यान है वही प्रत्यक है चित्तवृत्ति ज्ञान उसके एकतानता संतान प्रवाह ध्यान है समान चित्तवृत्ति संतान करणम चित्तवृत्ति का प्रवाह तो चलता है किंतु कभी कुछ चिंतन कभी कुछ चिंतन होता है उस भिन्न भिन्न नहीं हो करके होकर का समान संतान होना चाहिए चित्त की वृत्ति समान विषय का समान चिंतन उसका प्रवाह करना उपासना समान संतान हो बीच बीच में अन्य चिंतन हो जाए तो व्यवहित तो हो गया तद विलक्षण जो ध्येय है उसे विलक्षण प्रत्येक के द्वारा अंतरित व्यवहित तो नहीं हो अनंतरित तो, अव्य तो, लगातार चले आरंभ समय में अभ्यास समय में मध्य मध्य में अंतरित तो व्यवहित तो हो जाता है ध्येय विषय चिंतन करते है मन कभी भाग जाता है उसको अभ्यास करके धेय में लगाना देश बंध भले धारणा करे लगातार रहे रहा जाने पर फिर उसको तत्र प्रत्येकता ध्यान अभ्यास वगैरह के बार बार अभ्यास करके ध्येय में लगाना और वैराग्य भी चाहिए वैराग्य नहीं आसक्ति है वासना है मन भाग जाता है जहां जहाँ मन भाग जाता है ध्यान करते समय उसमें देखना है कुछ न कुछ कारण आसक्ति वासना छिपी हुई मन उधर क्यों जाता है ध्यय को चिंतन करने के लिए बड़े आ, आरंभ करते स्नान करके शुद्ध हो करके धेय को सामने न करके बड़े खुश होकर बैठते ध्यान करने के लिए क्यों मन भाग जाता है वहाँ वासना हुई छिपी अपनी गलती वो तो जो बासना के मूल को निकालना पड़ेगा कारण क्या है वो प्राप्त हो जाए उस समय में, में संतुष्ट हो जाऊँ अथवा मुझे परब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार क्या चाहिए निश्चय करे मन को समझाए वहाँ भागता है वो क्या मिलेगा ऐसे कितने करोड़ जन्म चले गए कितने भोग हो गया पेट भरा नहीं संतुष्ट नहीं हुआ फिर इस जन्म में चलो भागो फिर ये चौरास लाख चक्कर में भटकोगे तो मन को डांट कर फटकार करके विषय से हटाए अपनी बुद्धि से निश्चय करें क्या जो मन भाग जाता है वही विषय चाहिए जीवन भर सारा जीवन उसके लिए समाप्त कर देना है या कुछ विशेष करना जो अनादिकाल से चल रहा है विषय भोग करना तो अनादिकाल से चल रहा है बार बार अनंत तो करोड़ जन्म हो गये बहुत बहुत तो वही तो करना इस जन्म को उसमें ही समाप्त कर देना या कुछ विशेष प्राप्त तो करना मनुष्य जन्म मिला है विशेष के लिए जितने भोग मनुष्य में होता है उसे तो स्वर्ग में बहुत कितने गुणा सो सौ गुणा करते करते कितने अधिक गुणा है और वो भोग आपने बहुत बार किया है तो इसलिए मन को उसे वैराग्य से हटाए दोष दृष्टि है वैराग्य का हेतु विषय में दोष दृष्टि है दोष दृष्टि जिह पुनर्भोग्य स्वाधीनता हेतु स्वरूप कार्य वैराग्य का हेतु है, है दोष दृष्टि और वैराग्य का हेतु जिजाशा हाथों में की इच्छा वैराग्य का फल है पुनर्भोग्य स्वाधीनता भोग्य वस्तु में दैन्य नहीं हो दोष दृष्टि है विषय में सर्वत्र दोष दृष्टि है अनित्य तो दोष है जितने विषय प्राप्त तो हो समाप्त तो हो जाएगा जो समाप्त तो होता है अनित्य है आगे दुख देगा और साथ ही सहित तो जितने आपको अधिक मिल जाए जो चाहते मुझे ये मिल जाए मिल जाने पर देखोगे आपसे अभी अधिक है कोई तो शांत दुख कम हूँ पहाड़ में चढ़ते हैं, लगता है वो पहाड़ चढ़ जाए तो ऊपर पहुंच जाएंगे वो पहाड़ चढ़ने का देखे तो और ऊंचा पहाड़ दिखता है जो कुछ जिसके पास ऊंचा है तो मुझे लाख करोड़ मिल जाए करोड़ मिल गया तो दस करोड़ वाला दिखते हैं, उसके बाद और अधिक दिखते है तो कम है अपने ऊपर कमती दिखता है साथ ही से तो है तो है। और इच्छा करने पर भी आपको मिल जाएगा प्रारब्भ है नहीं जन्म में अब जितने जब माला जपते रहो कि मुझे ऐसा मिल जाना है मैं राजा बन जाऊं तो वो नहीं हो सकता है हाँ कहीं आगे बनेगा तो बनेगा इसी जन्म में हो जाएगा ऐसा संभव नहीं इसलिए प्राप्ति के लिए भी बहुत उ... प्रयत्न करना पड़ता है और प्रारोधय नहीं तो नहीं मिलेगा और साधु को ही चिंतन करना चाहिए प्रारब्ध में है तो इस जन्म में मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा उसको छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए बहुत लोग सोचते है प्रारोद्य में तो भगवान मिल जाएंगे भ्रांति है सुख दुख प्रावृधिक अधिन नहीं। उसके लिए प्रयत्न तो नहीं करो और पुरुषार्थ करना है परमात्म प्राप्ति के लिए अभ्यास करके मन को लगाना, यही वैराग्या समान जातीय प्रत्यय संतान करणिदिद्या उपासनालंबन उपाध्याय तस्मिन समान चित्रवित्त संतान करणम तद्वक्षण तो प्रत्यारित तो विशेष ज्ञान के अटिखा शा, शास्त्र यहां शास्त्र समर्थित शास्त्र मनो ब्रह्मित आकाश ब्रह्म इस प्रकार बहुते नाम ब्रह्मित इत्यादि शास्त्र किंचिदनम मन प्रवृत्ति विवक्षित मन क्रह्म आकाश गो इत्यादि विवक्षित समान जातीय प्रत्यय संतान करण सजातीय प्रत्यय लगातार रह चलते रहे उसका प्रवाह विच्छिदिचिद्यानों पर सिद्ध थी जो ध्यान करता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विच्छेद हो जाता है फिर तो चिंतन करता है मन भाग्य फिर ध्यान में लगाता है इसलिए नसी तद विलक्षण प्रत्यय अनंतरितम विलक्षण प्रत्यय से व्यवहित नहीं होना चाहिए नहीं तो ध्यान करने वाले समान जातीय चिंतन करता है पांच तो नहीं किया दस मिनट में भाग भाग गया, फिर फिर लगाया, गया, वो तो होता है किंतु इसको ध्यान नहीं कर दे। की देता सामान्य जाते है तो चलाके ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए कहा विलक्षण प्रत्ये आनातरितम आत्मज्ञान से उपासना चांतर विशेष आत्मज्ञान और उपासना में अंतर मध्यवर्ती विशेष कथन क्या विशेष नीद्या प्रकरण यथोक्पासनाश संभव प्राधान्याम उच्यता उपासनाध अभी वाच्या करते ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है विद्या का प्रकरण है मुख्य विद्या उपनिषद तो भी उसमें उपासना का उपदेश संभव होने पर भी यथोत तो उपासना न उपदेश उपासना का उपदेश हो सकता है उपासना से अंतकर्ण शुद्धि होगी अन्य फल को उपासना है और उ, जो कोई उपासना करे फल इच्छा रहित होकर तो के सबका फल है मुख्य अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विविध संधि यज्ञ नज्ञ दान तथा दिदी ब्रह्म का साधन विविध संधि वेदित सर्वापेक्षा च यज्ञ ब्रह्म सूत्र आश्रम कर्म अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म साधन है ज्ञान के सहभागी सहकारी कारण नहीं उत्पत्ति के लिए साधन है इसलिए ज्ञान प्रकरण में भी उपासना का संभव है उपास ब्रह्मशास्त्र चिंता पंचदश कहा ब्रह्मशास्त्र उपनिषद में इसलिए उपासना कहेगी उपासना से ही एकाग्रता है उससे विपरीत होती विपरीत भावनाग्र निवर्तते वात्र ब्रह्मशास्त्र चिंतित उपासना का कथन उपनिषद इसलिए संभव है फिर भी प्रधान है विद्या ब्रह्मज्ञान उसको पहले कहना चाहिए प्राधान्याद प्राधान्या उच्चता पहले कही ब्रह्म विद्या उपासना पुनः अप्रधान अप्रधान है उपासना गौण है पाश्चात्य वाचन है उसको पीछे कहना चाहिए मुख्य पहले कहना चाहिए ऐसा संक्रह से कहते वाचन में तानेता उपासना सत्तुकर वस्तु तत्व अभाषकवाद अद्वैत ज्ञान उपकार आलम्बन विषय पूर्व उपन्यते है कि तो साधन के बिना प्राप्त नहीं होगा फल भोजन करना है तो भोजन करना है तो जल तंडुल फल अग्नि इतनी संग्रह क्यों करते हैं उसके बिना ही भोजन पाक नहीं होगा हाँ भोजन जो प्राप्त होता है तो नहीं करना साधना साधने के बिना साधन नहीं होगा इसी प्रकार यहाँ ज्ञान तो प्रधान है किंतु ज्ञान उत्पत्ति के साधन ऐसे उपासना सत्य शुद्धि करते न सत्व की शुद्धि करने वाले सत्व की शुद्धि क्या है सत्व को अंतकर्ण कह दे तो अंतकुण शुद्धि अंतकर्ण सत्व तीन गुण है रजुगुण तम गुण अधिक हो सत्व गुण कलुषित तो हो जाता है ये सत्व गुण बढ़ गया रजगुण तम गुण कम होगी सत्व शुद्ध हो गया तो सत्व शुद्धि अंतगुण शुद्धि हो जाएगी सत्व गुण अधिकोण से वस्तु तत्व अभिभाषक का अभिभाषक प्रकाशक है प्रकाशक है अव्य ज्ञान उपकार उपासना और दूसरा है सुसाध्यान उपासना सुसाध्य क्यों आलम्बन विषयत् आलम्बन का विषय करते है इसलिए करना सुकर है नहीं हो तो ब्रह्म ज्ञान श्रवण मन नहीं प्रवृत्ति नहीं होती आगे चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों से किसी चिंतन करें ब्रह्म का कोई नाम रूप आकार कुछ नहीं क्या चिंतन करेंगे उपासना में कुछ आलंबन है आलम्बन से मन को लगा सकते हैं। सुसाध्य है इसलिए पूर्वम उपनिषद पहले उसको करे मन लगा सकते है ध्यय में धारणा ध्यान करके मन को लगाए एकाग्र हो अंतगुण तो आगे ज्ञान साधन श्रवण मन निर्धि करना है तब तीका में उपासना नाम ईश्वर अनुसूचित नित्यादि कर्म समुचित शुद्धि द्वारा ज्ञान कारण तो उपासना है ज्ञान के कारण ईश्वरपण बुद्धिया अनुचित नित्य कर्म स... जैसे नित्य कर्म करते हैं फल इच्छा रहित हो करके ईश्वर ईश्वर बुद्धिया नित्य कर्म करना है तो नित्य कर्म भी अंतगोण शुद्धिजनक है उदिष्टान्त दिया अनुचित तो नित्यादि कर्मवत नित्यादि कर्म, कर्म अंतगोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन है इसी प्रकार उपासना नाम, चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान कारण अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान के कारण है कार्याण से प्राथम्य सिद्धि कार्य के पहले कारण पहले होता है कार्य नियत तो पूर्ववृत्ति कारणत्म तो, कार्य के पूर्व में कारण होता है इसलिए पहले कारण उपासना कह करके आगे उसका साध्य ज्ञान कथन करना है साकार वस्तु विषयत्व सुसाध्यवाच तो दूसरा हेतु ही सुसाध्य उपासना क्योंकि साकार वस्तु विषय जो आलम्बन विषय है मंदान सहसा तेज प्रभुपत है आदो उपदेश संभव जो अंतगुण शुद्ध हो गए पूर्व जन्म में बहुत कर्म ईश्वर है वैराग्य दृढ़ है जिनका दृढ़ वैराग्य है वो ज्ञान साधन में शीघ्र प्रवृत्त हो जाएंगे नहीं तो इस जन्म में कर्म उपासना करना आवश्यक है उसके द्वारा ही अंतगुण शुद्ध होने पर आगे प्रवृत्ति होती है मंदा नाम जिनका अंतगुण शुद्ध नहीं वो मंद है अंतगुण शुद्ध नहीं करते वासना अधिक है अपने आप विचार करें, वासना यदि अधिक है तो अभी अपने को मंद माने अपने को बड़ा मानस नहीं होता वासना है तो मंद है वासना नहीं है तो शुद्ध है जो वासना वाले मंद है, है। उनकी ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होगी उपासना में प्रवृत्ति हो सकती है मंदान सहसा तेज प्रवृत्ति है उपासना में और अधिक बहुत मंद है तो उपासना भी करना चाहते है वो बहुत जो थोड़े ज्ञान की अपेक्षा उपासन सुखर इतने कहते हैं मंद बुद्धि वाले के लिए ज्ञान में प्रवृत्ति दुष्कर है उपासने में प्रवृति सुखर है सरल है सहसा शीघ्र प्रवृत्ति हो सकती है आदो उपदेश संभवती उपासना का उपदेश पहले संभव है तथा बहु विधेशु किमित हंगाबद्धमे उपासन प्रथम उच्य उपासना तो बहुत प्रकारे कहीं उपासना है मनोब्रह्म प्रतीकोपासना है कहीं संपद उपासना है अनंत्रमाद कहीं अहंगार उपासना है राण उपासना अहमस्म बहुत प्रकार उपासना है उनको नहीं करके पहले कर्म संबंधी उपासना क्यों कहते बहुविधेशते हुए अंगावब्ध मे उपासना कर्म के अंग में संबद्ध संबंधी ही उपासना पहले क्यों कहते तहते तमाभ्यास से दृढ़ीकृत उपनिषद में प्रवती के पहले कर्म कांडेद में पूर्व जन्म में अभी कोई कर्म नहीं करते इसके अर्थ नहीं कि कर्म की कर्म के बिना ही ज्ञान से प्रवृत्ति हो जाएगी पहले कर्म क्या हुआ तभी अंत गुण शुद्ध होता है कर्माभ्यास दृढ़ीकृत होता कर्म अभ्यास दृढ़ तो पहले हुआ है दृढ़ीकृत है कर्म परित्यागिन उपासन एवं दुखम चेत समर्पण कर जो कर्म करते हैं अभी भी जितने कुछ कर्म करते हैं वैदिक कर्म अथवा जैसे संध्या गायत्री आदि अनुष्ठान कोई उपासना उपासनाष्ट मंत्र जप आदि कोई योगाभ्यास कुछ ना कुछ, कुछ करते हैं उनको छोड़ करके सीधा ही कर्म पर्यागिन कर्म को त्याग करके जो कर्म पहले करते है सकाम कर्म उनको छोड़कर निष्काम करना कठिन है निष्काम कर्म करते कर्म छोड़कर केवल उपासना करने के लिए कठिन होता तो है उपासना कर्म करते कर्म के साथ कुछ चिंता ना पहले तो सकाम कर्म बिल्कुल बहिर्मुखता के निवृत्ति के लिए पहले कामना से स्वर्ग आदि पशु पुत्र आदि फल के लिए कर्म करे तो वैदिक कर्म में प्रवृत्ति हो बहिमुख प्रवृत्ति को रो कामना में प्रवृत्ति हो वेदाध्ययन कर्म में प्रवृत्ति होने पर फिर निष्काम कर्म वैराग्य हो आगे जन्म प्राप्त तो होता है स्वर्ग जाने पर फिर जाना पड़ता है निष्काम होकर कर्म करे कर्तव्य बुद्या नित्यानिमित्त कर्म सकाम कर्म छोड़ करके फिर अंत गुण शुद्ध होता है उसके बाद कर्म संबंधी उपासना कर्म करते करते कुछ उपासना करे ये कर्मांगा कर्मांग सम्बद्ध उपासना केवल उपासना करना कठिन होता, होता है कर्म में अभ्यास दृढ़ होने से इसलिए पहले कर्म संबंधी उपासना करते हैं थोड़ा अंत शुद्ध होने पर केवल उपासना कहेंगे उसके बाद ही ज्ञान कथन करना है पहले कर्म में दृढ़ होने से कर्म को त्याग करके उपासना एवं दुखम चेतन समर्पण कर तुम समर्पण कर तुम दुखम से चेतन समर्पण होता है कर्म पूरा त्याग करेगी जो पहले अभ्यास है उसको छोड़ करेगी आगे साधन जाने में कठिन होता है इसलिए पूर्वाभ्यस्त कर्म के अंग में ही उपासना पहले कहते है कर्मांग विषय में वो तावत आदो उपासन उपनिषद कर्म विषय के ही उपासना पहले कहते हैं। ठीक है ठीक प्राकृत पुरुषे कर्माभ्यास अनादिशन या दलीकृत प्राकृत साधारण पुरुष में शास्त्र संस्कार रहित अद्वैत तो विषय कर्म शास्त्र ज्ञान नहीं है कर्माभ्यास से कर्म में अभ्यास ये अनाधिशन से दृढ़ हुआ है अनाधिकार से कितने कर्म किया है कितने जन्मों ने तब तत्कर्म तब परित्याग कर्म त्याग करके अतत्व संबंधी केवल उपासना अतत्व संबंध नहीं अकर्म संबंधी जो कर्म संबंधी नहीं हो पूरा कर्म त्याग केवल चिंतन कर, करो ध्यान करो कठिन होता है खेव उपास समर्पण दुख यशेषणासन उच्य अंग संबद्ध उपासना पहले कहते हैं एवं क्रमेण वक्तव्या इस प्रकार पहले कर्म संबंध उपासना कह करके आगे अन्य उपासना कर्म से कहना है नितपर्वापर्य प्रयुतम संबंध उपनिषद तात्पर्य चाहता प्रत्यक्षर व्याख्या कर्मकांड के बाद ज्ञान कांडत पर्वापर पहले कर्मकांड आगे ज्ञान कांड सब वेदात वे इसलिए अंत भी कहते हैं वेद कांत ज्ञान पहले कर्मकांड पूर्व ही कर्मकांड पश्चात ज्ञान कांड ये हो गया नियत पर निश्चित ही पर्वापर्य क्योंकि कर्मकांड अंत करण द्वारा ज्ञान का जनक ही साधन है वो कारण है कारण पूर्वभावी होता है पश्चात है इसलिए ज्ञान कांड के पहले कर्मकांड ये संबंध कहा हेतु हेतु मदभाव संबंध पर्वापर्य प्रयुक्त संबंध उसके कारण जो संबंध है उसको कथन करे उ के साथ उपनिषद तात्पर्य उपनिषद का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान है मुख्य है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ज्ञान ये उपनिषद का तात्पर्य उसे क्या प्रकाश करना है कह करके अभी उपनिषद मंत्रों का प्रत्येक व्याख्यात तो काम प्रत्येक व्याख्यान करने की इच्छा करते हुए प्रतीकम आदत् भगवान भाष्य प्रतीक लेते लेतेम इ उपासित ये उपनिषद मंत्रों का प्रतीक हुआ प्रथम तो तो मंत्र में आरंभ है उसके प्रतीक लेकर के मंत्र में ओम इतिद अक्षरम उदगित उपासित ओम इस अक्षर की उदगित है उसकी उपासना करें उदगत का अवयव ओंकार उद्गित है शाम के भाग भक्ति उसके अवयव ओंकार ओम इतिद अक्षर ओम इस अक्षर है उदगित उपासना करे ओम इतिग ओम इस उद्घा करते ओम ही उदगत है तस् उप व्याख्यानम तस्म ओम इतने जो अक्षर है उदगत का अवयव है उसका व्याख्यान प्रस्तुतम प्रस्त स्पष्ट कथन आरम्भ किया जाता है परमात्मनो ओम इत अक्षरम पर अभिधानम ने परमात्मा का अभिधान वाचक अभिधानम वाचक शब्द अंतिक हो अंतिक, अंतिक को नेद आदेश होता है अंतिक समीपतम अभिधातरे विशेष दर्शे निर्दिषं निर्दिष्ट का निशयन प्रियतम जो होता है प्रिय होता है उंकारस्य ओंकार ओंकार निकटतम प्रियतम इसका समर्थन करते तस्या तस्ज्यम सीयनाम ग्रहण वोक यहां नम ग्रहणे प्रसिद्धति लोकों का नाम लेने से खुश होता है इसी प्रकार नाम में उसका लेने पर परमात्मा प्रसिद्ध प्रश्न होता है टीका में ओंकार से अत्र परमात्मा नाम प्रकृत किम विवक्षित आशंका ओंकार परमात्मा का नाम है अन्यत्रचक प्रणव योग सूत्र है ओमितरम ब्रह्म इसे बहुत आया आलंबन श्रेष्ठ पर ये पर ब्रह्म ओंकार आलम बहुत स्थान आया तो ओंकार ब्रह्म तो, तो कहा गया यहाँ जो आया ओमेत अक्षर उदगृत उपास क्या, क्या विवक्षित है प्रकृत किम विवक्षित आशंक इति परम प्रयुतम ओम इति ओम क्या शब्द दिया है यस्मा तद परम परक अक्षर पर अक्षर प्रयोग किया गया इतिपरक प्रयोगन से क्या होगा अभिधायक तो व्यावर्तित शब्द स्वरूप मात्र प्रतीय ओम शब्द है, है ओम इति इति शब्द जोड़ देने से ओम वाचक उसका अर्थ को नहीं लेकर के शब्द को लेना है ये लोक में अग्निम आने यो कहेंगे तो अग्नि अर्थों को लाते हैं व्याकरण में ढक कहेंगे तो अग्नि शब्द का ग्रहण होता है न के अर्थ स्व रूपम शब्द संज्ञा व्याकरण में सूत्र है परिभाषा सूत्र शब्द से स्वम कोई शब्द ले तो अपने स्वरूप लेना अर्थन नहीं लेना व्याकरण में शब्द शास्त्र है हाँ शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञा है वो संज्ञा का नाम लेंगे तो अर्थ लेना है संज्ञा के नाम लिया गुण तो गुना शब्द नहीं लेना और ए ओ लेना है गुण शब्द का अर्थ घी कहा घी शब्द नहीं लेना घी शब्द का अर्थ एक अंत शब्द ये सब व्याकरण में जब वो कहेंगे संज्ञा तो अर्थ लेना जो संज्ञा नहीं है अग्नि ढक कर दिया अग्नि शब्द लेना होता है लोक में अग्निम आ न तो शब्द नहीं अर्थ को ले आ जाता है किंतु लोक में शब्द के आगे इति जोड़ देंगे तो अर्थ नहीं लेते शब्द ही लेते गौ रीत अति अमा गौ ऐसे ये कहता है कहा तो गौ इति जोड़ देने से शब्द गो शब्द उच्चारण कर रहा है गौ रीति कि माह गौ गौ शब्द इति शब्द जोड़ने से अर्थ नहीं लेकर के वाची बाच का संबंध अर्थ नहीं लेकर के शब्द लेना है लोक में इति शब्द जोड़ेंगे तो शब्द लेना अर्थ नहीं लेना और व्याकरण में इतनी शब्द जोड़ देंगे तो शब्द नहीं लेकर अर्थ लिया ले जाता है सामान्य व्याकरण में तो शब्द लिया जाता है अग्निर्क शब्द से होता है किंतु इति शब्द जोड़ दिया वहा शब्द नहीं लेते अर्थ लेते ना का अर्थ न जोड़ देने से वहां शब्द नहीं लेना अर्थ लेना व्याकरण में न शब्द तो का निषेध वहाँ शब्द का विकल्प ये अर्थ लेना विभाषा का अर्थ है ऐसे परिभाषा सूत्र है व्याकरण में इति शब्द जोड़ेंगे तो अर्थ लेना है नहीं तो शब्द लेना लोक में अग्नि में आने कहेंगे तो अर्थ लेना होता है इतनी जोड़ देंगे तो शब्द ग्रहण होता है यहाँ ओम इतने तद अक्षर में लोक में ओम क्या इति जोड़ दिया ओम का अर्थन हिला ओम शब्द को लेना इति इति परम ओम उसको हटा करके शब्द स्वरूप मात्र प्रतीयते शब्द जोड़ने से ओम शब्द स्वरूप ही प्रतीत होता है वही उदृत है टीका में प्रकृत ही वाक्य तद पदम इति शब्द इति शब्द शिवस यश जिसके सिरे में आगे इति पदे ओम ऐसा था प्रयुतम ऐसा उच्चारण किया गया इति शब्द सामर्थ्या से ही वाचकवाद व्यावर्तिम शब्द में वाचक था तो वाचक है ब्रह्म का उससे व्यावृत्त धटा करके शब्द स्वरूप मत उपासन गम्यते उपासना का विषय यहाँ शब्द स्वरूप नहीं। नहीं। ओम कंसे शब्द स्वरूपमात्रम ओम ये उपासे। शब्द स्वी उसे शब्द कािपि नही ओम ये से शब्द शब्दी जो ग्रहण होता है न तेय विवस्त यहां गौरीत जहाँ इति पर प्रयोग करते लोक ने शब्द तरह अभिधेय विवक्षा ना अर्थ की विवक्षा नहीं है इति शब्द जोड़ने से अग्नि में आना यह कहीं तो अर्थ लेना पड़ेगा अग्नि रीत आ अग्नि से अग्नि रीति अग्नि रीति बदतु कहीं तो क्या अग्नि शब्द उच्चारण करो अग्नि रीति बदतु भगवान तो अग्नि अर्थ नहीं अग्निशब्द लेना है अभिधेय विवक्षा नहीं यथा गौ रीत शब्द होता इति जोड़ने से तथा तो ओंकार से स्वरूप मत्रम उपास इति अर्थ पर होने से ओंकार पर इसे स्वरूप मत्रम ओम ये स्वरूप ही उपास्य है यहाँ विवक्षित है ओ आमांगा चुश्रोत्रिश्वाणद्रकोद निराकरण तुम निरते यु धर्मास्ते मैसंतु ते मैसंतु